प्रश्नोत्तर रत्न मलिका श्री शंकराचार्य कुछ विसुष्टजने कि महा शौचं भवे दृणम नृणाम कि अभय वैराग्यम भयम अच्छी कितम प्रश्न विष कहाँ रहता है उत्तर दुर्जन मनुष्य में विष रहता है प्रश्न इस संसार में अशुद्धि क्या है उत्तर मनुष्यों के लिए ऋण ही अशुद्धता की भावना के समान है प्रश्न संसार में अभय वस्तु कौन सी है, है। प्रश्न फिर भय क्या है उत्तर धन ही सबके लिए भय है का दुर्लभा नरिभक्ति पातकम च किम हिंसा भगवत प्रश्न मनुष्यों में दुर्लभ क्या है उत्तर हरि भक्ति मनुष्यों में दुर्लभ है प्रश्न पाप क्या है उत्तर हिंसा करना पाप है प्रश्न भगवान को प्रिय कौन है उत्तर जो स्वयं उद्वेग रहित है और दूसरों को भी उद्विघ्न नहीं करता वह भगवान को प्रिय है कस्मा सिद्धे तप तपस बुद्धि क्वनुभरे कुतो बुद्धि या के वृद्धा ये धर्म तत्व प्रश्न किससे सिद्धि सफलता प्राप्त होती है उत्तर तपस्या से सिद्धि प्राप्त होती है प्रश्न बुद्धि कहाँ रहती है उत्तर ब्राह्मण के समान व्यक्ति में बुद्धि रहती है प्रश्न इस प्रकार की बुद्धि कहाँ से प्राप्त होती है उत्तर वृद्धों की सेवा से बुद्धि प्राप्त होती है प्रश्न वृद्ध कौन है उत्तर धर्म तत्व को जानने वाले वृद्ध हैं संभावितस्य से मरणाद भवति लोके सुखी भवेत को धनवान धनम अम ये प्रश्न सम्मानित व्यक्ति के लिए मृत्यु से भी अधिक दुखदायक क्या है उत्तर अपयश प्रश्न संसार में सुखी कौन है उत्तर धनवान संसार में सुखी है प्रश्न धन क्या है उत्तर जिससे इच्छित वस्तु प्राप्त हो वही धन है सर्वसुखा बीजम कि पुण्यम दुखम अतः पापा कस्व यंकर आराध ये भक्त प्रश्न सब सुखों का मूल क्या है उत्तर पुण्य सभी सुखों का मूल है प्रश्न दुख किससे होता है उत्तर पाप कर्म से दुख होता है प्रश्न ऐश्वर्य किससे प्राप्त होता है उत्तर भक्ति पूर्वक भगवान शंकर की आराधना करने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है को वर्धते विधीत को वाहते यो दृप्त को नो वृतम श प्रश्न कौन जीवन में बढ़ता अथवा प्रगति करता है उत्तर जो विनयशील है वह जीवन में बढ़ता है प्रश्न कौन हीन है उत्तर जो अभिमानी है वह हीन है प्रश्न किसका विश्वास नहीं करना चाहिए उत्तर जो सदैव झूठ बोलता है उसका विश्वास नहीं करना चाहिए कुत्रचो धर्म रक्षा को धर्मो धर्मोभिम निजकुलीनानाम् प्रश्न किस अवस्था में झूठ बोलने पर भी पाप नहीं होता उत्तर धर्म रक्षा के लिए झूठ बोलना पाप नहीं होता है प्रश्न धर्म क्या है उत्तर जो स्वयं के कुलीन शिष्टों के अभिमत हो उसे धर्म कहते हैं